सहकार रेडियो के श्रोताओं को पवन का नमस्कार सत्यो व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस ताज़ातरीन कड़ी में आइए पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का एक और ताज़ातरीन तरीन व्यंग लेख देश का सबसे बड़ा सेल्समैन ये तो उसके बड़े से बड़े विरोधी भी मानते हैं कि अपना सबसे बड़ा सेल्स वो खुद है वो कुछ भी बेच सकता है जो है वो भी और जो नहीं है वो भी सड़क पर पड़ा धूल भरा पत्थर भी वो इतनी खूबसूरती से बेच लेता है जितनी खूबसूरती से हीरा व्यापारी हीरा भी नहीं बेच सकता टूटी हुई ईंट को सोने के भाव बेचना भी उसे आता है और सोने को टूटी ईंट के भाव बेचना भी इस आदमी ने तय कि इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक तीन दशमलव दो जीरो किलोमीटर लंबी सड़क की कथित खूबसूरती को बेचना है मनमोहन सिंह के वश में ये नहीं था वे अर्थशास्त्री थे उनके खून में व्यापार नहीं था मान लो वो इस सुंदर सड़क का भी सौंदर्यीकरण करवाते तो हद से हद अपने किसी मंत्री से कहते कि भाई साहब या बहन जी आप भी उद्घाटन कर दो या मत करो कौन सा बड़ा तीर हमने मारा है छोड़ो इतना जरूर करो कि इसका दिल्ली हरियाणा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अखबारों में विज्ञापन छपवा दो इतना काफी है इसके विपरीत इस आदमी ने इतनी मामूली चीज की की भी बढ़िया पैकेजिंग और विकास पुरुष का धंधा चमका लिया बीच में ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस को भी ले आया उनकी प्रतिमा का अनावरण कर दिया साथ में ये झूठ भी बोल दिया कि जार्ज पंचम के निशान को मिटाकर नेताजी की प्रतिमा लगाई है जैसे यहाँ इससे पहले शहीदों की स्मृति में अमर जवान ज्योति नहीं जल रही थी जिसे चुपके से इसी ने हटवाया था अमर जवान ज्योति को हटवाया और झूठ मूट में गुलामी का प्रतीक हटाने का श्रेय भी ले लिया इस तरह हो गई नए भारत की प्राण प्रतिष्ठा सीधे बम्बईया फिल्म का फार्मूला ये फार्मूला फिल्मों में तो पिट रहा है राजनीति में भी कितना चलेगा इनका हीरो अक्षय कुमार पिट गया तो राजनीति का अक्षय कुमार भी कब तक चलेगा इस आदमी को हरेक के आदर्शों पर चलने उनके सपनों का भारत बनाने का अभ्यास है ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी से लेकर भगत सिंह गुरु गोलवलकर से लेकर बाबा साहेब अंबेडकर तक के आदर्शों पर चलना आसानी से जानता है कई बार दिन में दो बार तीन बार भी इसके उसके सपनों का भारत बनाकर धर देता है पिछले आठ सालों में यह शख्स सैकड़ों महापुरुषों के सपनों को साकार कर चुका है और सैकड़ों को महापुरुष भी बना चुका है जुबान ही तो हिलाना है शब्दों की चासनी ही तो बनाना है एक दिन नेताजी के आदर्शों पर भी चल देना इसके लिए कौन सी बड़ी बात है इस बहाने किसी न किसी को नीचा दिखाने का सुख भी मिल जाता है तो हुआ पैकेजिंग भाग एक अब बात राजपथ के सौंदर्यीकरण को बेचने की कुल तीन दशमलव दो जीरो किलोमीटर की सड़क की सुंदरता को इसे बेचना था ऐसा नहीं हो सकता था कि यह कहता कि मेरी सरकार यानी मैंने राजपथ को कितना सुंदर बनवा दिया है मोदी ब्रांड इससे नहीं बनता इसलिए राजपथ का नाम बदला जाता है इस नाम को गुलामी का प्रतीक बताया जाता है इसे कर्तव्य पथ नाम दिया जाता है और कर्तव्य भी किसका जनता के अलावा कर्तव्य कौन निभा सकता है राजा का कर्तव्य तो राज करना है सो अरबों के हवाई जहाज बारह करोड़ की कार से धरा को रोंदते हुए दो लाख की घड़ी और एक लाख तीस हजार की कलम धारण कर राजा जी ये कर्तव्य निभा रहे हैं इस सड़क और इसके आसपास की बिल्डिंगों में रहेंगे ये खाएंगे ये खिलाएंगे ये अपना शानदार बंगला बनवाएंगे ये दिन में छह बार कपड़े बदलेंगे ये सुविधाओं की गुलामी करेंगे ये शाही अंदाज दिखाएंगे ये अमीर देशों के गोरे प्रमुखों से मिलेंगे तो गले ऐसे लगाएंगे जैसे ये उनके बचपन के दोस्त हो मन और मानस से गुलामी करेंगे ये और गुलामी के प्रतीकों से लड़ेंगे भी ये जो सिर्फ अपनी गद्दी के लिए लड़ना जानते हैं अंग्रेजों की गुलामी से लड़ने के लिए बरसों जेल में काटने वाले प्रधानमंत्री होकर भी खटारा पंखे के नीचे सोने वाले नेहरू जी तो गुलामी की मानसिकता का शिकार थे और ये आजादी की मानसिकता के शिकार हैं और अभी तो टुकड़ों टुकड़ों में ये पूरा सेंट्रल विस्टा बेचेंगे 2024 तक इसी तरह धंधा चमकाएंगे ये ही इनके लिए न्यू इंडिया बनाना है इसी तरह इन्होने आज तक सब मिटाया है तो श्रोताओ सहकारी रेडियो पर व्यंग श्रृंखला खरी खरी की इस कड़ी में अभी आप सुन रहे थे पत्रकार लेखक और कवि विष्णु नागर जी का ये ताजा तरीन व्यंग लेख देश का सबसे बड़ा सेल्समैन अगर आप सहकारी रेडियो का ये कार्यक्रम पहली बार सुन रहे हैं और हमसे जुड़ना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पर हमसे जुड़ने के लिए अपने अकाउंट से नाइन पर अपना नाम और जिला या शहर का नाम लिख कर अगर आप हमसे फेसबुक पर जुड़ना चाहते हैं तो हमारा पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमसे जुड़ने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। हमारे बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट सहकार विजिट करें तो व्यंगों की बौछार दिए खरी खरी की अगली कड़ी में आपसे फिर रूबरू होंगे तब तक के लिए दीजिए इजाजत मुझे यानी पवन को नमस्कार